श्रीमद्भागवत महापुराण नवमस्कंध अथ अध्यायः विदर्भ के वंश का वर्णन श्रीशुकुवाच तस्दर्भो जनयतपुत्रो नकुशक्रथ तोम पदम च विदर्भ विदर्भकूलनंदन श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नाम पत्नी से तीन पुत्र हुए कुश क्रथ और रोमपाद रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए रोमपाद सुतो बभ्रुर् बभ्रोह कृतरा उतुत चेदेद्याद रोमपाद का पुत्र बभ्रू बभ्रू का कृति कृति का उशिक और उशिक का चेदि राजन चेदि राजन इस के वंश में ही एवं शिषपाल आदि हुए क्रथते ततो दशाहो नाम व्योम सुतस्तः क्रथ का पुत्र हुआ कुंती कुंति का दृष्टि धृष्टि का निवृत्ति निवृत्ति का दसा और दशाह का व्योम जिमूतो तो यस्य स्त ये भीमरथ सुत पुत्रो जातो दशरथस्त व्योम का जिमूत जीमूत का विकृति विकृति का भीमरथ भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ करम भीर शकुने पुत्रो दैवरातस्तमज देवत्रतस्त मधु कुरशादनुहू दशरथ से शकुनि शकुनि से करम भि करम भि से देवरात देवरात सेवत्र देवत्र से मधु मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। हु हु आयुः पुत्रस्तु भजमानो भजिव्यो वृष्ण देवा वृदोंधक सात सुता सप्तमहाजस्जोचि किंकिणों धृष्टि चेकसा महात्मज पत्नियामन चयसुता तताजिच सहस्राजी अयुता जिदति प्रभु अनुसे पुरुहोत्र पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ परीक्षित सात्वत के सात पुत्र हुए भजमान भजी दिव्य विष्णु देवावृद्ध अंधक और महाभोज भजमान की दो पत्नियाँ थीं एक से तीन पुत्र हुए निम्लोची किंकिन और धृष्टि दूसरी पत्नी से भी तीन पुत्र हुए सताजित सहस्त्राजित और अविताजीत बभ्रुर्देवावृस्तुत श्लोको पठं यथमो दूरा सम्यामस्तथाति का देवाभृ वृद्ध के पुत्र का नाम था बभ्रु देवावृद्ध और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं ब्रभ्रो श्रेष्ठो मनुष्याण देवैर्देवृत सह पुषा पंचष्टिश्च्राणी चाष्ट चे मृत बभ्रो देवावृादी महाभोजर्मात्मा भोजा अंशस्तन्वह ब्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान है इसका कारण यह है कि बभ्रु और देवावृद्ध से उपदेश लेकर चौदह मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था उसी के वंश में भोज वंशी जादव हुए विष्णो सुमित्र पुत्रुधाजीत परम तप तने तस्यान मित्र च निम्नोभू मित्रतः परीक्षित विष्णु के दो पुत्र हुए सुमित्र और युधाजीत युधाजीत के शनि और अनमित्र ये दो पुत्र थे अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ सत्राजिता प्रथेनश अनम्न साप्या सतु सुत अनमित्र सुत योन्य शनिस्या तो सत्राजीत और प्रसन्न नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी शि से ही सत्य का सत्यक का जन्म हुआ युधान सातस्त कुणीस्त युगंधरो नमित्रस्य परा परस्ततः परस्त स्वलफल्क चित्ररथ गाधि स्वफलक अक्रूरा प्रमुखा आसन पुत्रा द्वादश्रुता आसंगस मिद्रो मृदु विग्रह धर्मवृद्ध सुकर्मा चेत्रोपेक्ष शुघ्नो गंधमाधस्तीबाहु द्वाद तथा सुचिराख्या क्रूर सुतावी दूपदेव तथा चित्ररथात्मज ऋथुर्विधु रथाध्या बहवो विष्णुनंदनाह इसी सत्य के पुत्र सत्य के पुत्र युधान थे जो सात्यिकी के नाम से प्रसिद्ध हुए सात्यिकी का जय जय का कुड़ी और कुड़ी का पुत्र युगंधर हुआ अनुमित्र के तीसरे पुत्र का नाम विष्णु था विष्णु के दो पुत्र हुए स्वफल्क और चित्ररथ स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त बारह पुत्र उत्पन्न हुए आसंग सार्म्य मृदुर मृदुविद गिरी धर्मवृद्ध सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष अरिमर्दन शत्रुघ्न गंधमादन और प्रतिभाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा अक्रूर के दो पुत्र थे देववान और उपदेव स्वफलक के भाई चित्ररथ के पृथु विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो विष्णु वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं कुकुर भजमा शुचि कम्बलिष कुकुरशु बन्हींर्विमात नि कपोतरो मतसा सखाय से तो अंधकोंधुब तस्मा पुनर्वशु देव तस्हुकू की सावत के पुत्र अंधक के चार पुत्र हुए कुकुर भजमान और कम्बलवर् उनमें कपुर का पुत्र वन्नी वह का विलोमा विलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी अनु का पुत्र अंधक अंधक का दुन्दुभि दुन्दुभि का अरिद्योत अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहूक नामक एक पुत्र तथा की नाम की एक कन्या हुई आहूक के दो पुत्र हुए देवक और उग्रसेन देवक के चार पुत्र हुए देववानोपदेवस्देवो देववर्धन तेजा स्वसार सप्ताह धृतदेवा दया निप शांतिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षता सहदेवा देव की च वसुदेवा उपाता देवान उपदेव सुदेव और देववर्धन इनके साथ बहनें भी थीं धृत देवा शांति देव उपदेवा श्री देवा श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा और देव की वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था कंस सुनाग्रोध कंक शंकु सुथा राष्ट्रपाल सृष्टिस् तुष्टिमान उग्रसेनय उग्रसेन के नौ लड़के थे कंस सुनाग्रोध कंक शंकु सुहु राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टिमान कंसा कंसवती कंका शुभु राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवाज स्त्रिय उग्रसेन के पांच कन्याएं थी भी थी कंसा कंसवती कंका सुरभु और राष्ट्रपालिका इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था शूरो विदुरथा दासन भजमान सुतस्तः तस्व भोजो हृदय सुम चित्रथ के पुत्र दूरथ से सूर सूर से भजमान भजमान से शिन्हि शनि से संभोज और संभोज से हिदिक हुए देवबाहु सतधन हो कृतवर्मेत तस्वुता देवमीढ़ सूरस्य मारिषा नाम पत्निभ हृदिक से तीन पुत्र हुए देवबाहु सतधनवा और कितवर्मा देवमीढ़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिसा तस् स जनयामस दसपुत्रा कलमषा वसुदेव देवभाग देव्रवसान शिंज श्यामक शमीक वत्सकृकदुंदो ने आनकाजन्मी वसुदेवरे स्थान बंदुंदुभि वृथा चुदेवा चुतकीर्तिश्रुतवा राजा चैतेषा भगिन्या पंचक्य का कुंते सख्यो पिता शोरो पुत्र से प्रथा मदात उन्होंने उसके गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किए वसुदेव देवभाग देवसवा आनक श्रृंजय श्यामक कंक समीक वसक और वृक ये सबके सब बड़े पुण्यात्मा थे वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगरे नगारे और नववत स्वयं ही बदने लगे थे अतः वे आनक दुंद भी कहलाए वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए वसुदेव आदि की पांच बहनें भी थीं पृथा कुंती श्रुतदेव श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा और राजा धीदेवी वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंतीभोज कुभोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी साप दुर्वासो विद्या देवहूति प्रतोषिता तस्वीर परीक्षा आजुहामी शुचि प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया देवी तदैपागत विस्मृत मान था प्रत्यर्थम प्रयुक्ता उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया उसने कहा भगवान मुझे क्षमा कीजिए मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था अब आप पधार सकते हैं अमोघम दर्शनम देवी आदित से त्विचात्मजम यो निर्यथान दुष्येत करता हम ते सुम्य ने कहा देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ हाँ अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो इसका उपाय मैं कर दूंगा ये तस्म आधाय गर्भम सूर्यो गतः गुमार संयग्ञे द्वितीय युभाकर यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था तमसाद्य तम सात्योयेलोकती प्रताथा महसताम आह पांडुर्वै सत्य विक्रम प्रथा लोक निंदा से डर गई इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया परीक्षित उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था जो वास्तव में बड़े सच्चे भी थे श्रुतदेवाम कारुशो वृद्ध शर्मा समग्रहित यश्याम भुदंत वक्त ऋषि शप्तो दिते सुत परीक्षित प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था उसके गर्भ से दंतवक् का जन्म हुआ यह वही दंतवक् है जो में शनका ऋषियों के साथ से हिरण्याक्ष हुआ था के यो धृष्टकेतुश्चर्तिमिंद संतर्धना दे पंचाशन कहके आसता कहके देश राजा के राजा धृष्ट केतु ने शुतकीर्ति से विवाह किया था उससे संतर्दन आदि पाँच कह क राजकुमार हुए राजा राजाधिदेव्या मावंत्यो जयसेनो जनिष्ठ दमघोषेद श्रुतस्रव राजा राजाधीन देवी का विवाह जयसेन से हुआ था उसके दो पुत्र भी बिंद और अनुविंद ये दोनों ही अवंती के राजा हुए चेधिराज दमघोष ने श्रुतश्रभा का पाणी ग्रहण किया शिषुपाल सुतत्त कथित तस्व देवभाग देवभागस्य कंसायाम चित्रकेतु बृहद उसका पुत्र था शिशुपाल जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंध में कर चुका हूँ बसदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से दो पुत्र हुए चित्रकेतु और बृहद कंसवत्यां कंसवत्याम देव स्रवसह सुवीर युमास्तथाम कंकायां अनका जातः सत्यजीत पुरजीत तथा देवस्रभा की पत्नी कंसवती से सूरवीर सुवीर और इशुमान नाम के दो पुत्र हुए आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी दो पुत्र हुए सत्यजीत और पुरजीत सिंध्यो राष्ट्रपाल्या्याम चुर्मृषण दिखान हरिकेश हिण्याशुभ्या चा चामक सिंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए इसी प्रकार शामक ने सुरभूमि सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हृणाक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किए मिस्र के श्याम अफसरसी ब्रका दीन वस्तथाम तक्ष पुष्कर शालादीन दुर्वाक्ष्या्यामृकाधे मिस्र के सी अपसरा के गर्भ से वशक के भी ब्रिक आदि कई पुत्र हुए ब्रिक ने दुर्भाषी के गर्भ से तक्ष पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए सुमित्र्जुनम पाल आदि सुधामिनी कंकर्णिका जाम्बीधाम जया बपि शमिक की पत्नी सुधामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से दो पुत्र हुए ऋतधाम और जय पौर्वी रोहिणी भद्रा मधिरा रोचना इला देव की प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंधभे आनक दुंध वसुदेव जी की पौर्वी रोहिणी भद्रा मधिरा रोचना इला और देव की आदि बहुत सी पत्नियां थीं बलम गदम क्षारणम चह दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस रोहिणिया रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम गद शरण दुर्मद विपुल ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे सुभद्रो भद्रवाह दुर्मदो भद्र ये वच पौरभ स्तनयाहे ते भवन पौर्वी के गर्भ से उनके बारह पुत्र हुए भूत सुभद्र भद्रवाह दुर्मद और भद्र आदि नंदो नंदोपनंद कृत कसुराद्या मधुरात्म कौसल्या केवे कम असूत कुल नंदन नंद उपनंद कृतक सूर आदि मधुरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम था केशी रोचना मतो जाता हस्त हे मांग धादय इलायाम उर्वलका यद मुख्याजी जनत उसने रोचना से हस्त और हेमांगत आदि तथा इला से उरुवलक आदि प्रधान यदवंशी पुत्रों को जन्म दिया वे विपृष्टो याम एक आनक दान्तवात्मजा राग जन राजुताधेय परीक्षित वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए राजान कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दस वसुहंस सुवंसाद्या श्रीदेवसुता उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि दस राजा हुए और श्रीदेवा के वसुहंस सुवंश आदि छह पुत्र हुए देवरक्षतया लब्धा नवचात्र गदाधेय वसुधेवा सुन आदथे सहदरो विस्रृत मुख्यास्त साक्षाधर्मो वसूनिव वसुदेवस्तुभ्यापुत्र नदी जनता कृतिम्त सुषेरम चद्रसे रे ऋजुम संवर्दनम भद्रम संकर्षण महेश्वर देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने आठ वसुओं को उत्पन्न किया था वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेव का सहदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किए परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी आठ पुत्र उत्पन्न किए जिनमें सात के नाम हैं कीर्तिमान सुसेण भद्रसेन ऋजु संवर्दन भद्र और शेष अवतार सी बलराम देव अष्टमस्तु तयोराशी स्वयमेवा हरि क्ला सुभद्रा महाभागा तव राजमहीन उन दिनों के आठवें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे परीक्षित तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी यदा यदे या धर्म से क्षय वृद्धिश्च पाप मन तदा तो भगवानी स आत्मा सृष्टि हरिहीन जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं ना नस्य जन्म नो हेतु कर्मणो व महीपते आत्म विने पर दृष्टुरात्मह परीक्षित भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है इसलिए उनके आत्मस्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है जन्माया चेषितम पुंस्योपत्यम प्यय अनुग्रह तंडवृत्ते आत्मलाभाये उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है अक्षोंणी नाम पदवी असुरय निपला भू आक्रम्यमाण आया अभा राजा कृथ्यम कर्म्य परिमेयाड़ी मन सापी सुरेश्वर सशंकर्षण भगवान मसूदन जब अश्रु ने राजाओं का वेष धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौदने लगे तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते शरीर से करने की बात तो अलग रही कलो जनिष्ठ मढ़ा नाम दुख शोक तबोल अनुग्रहाय भक्तान सुपुण्यम व्यतनोद्यस पृथ्वी का भार तो उतरा ही साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और सुमण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सबके सब, सब नष्ट हो जाएंगे यस्मिन सत्कर्ण पी उसे यशस्तीर्थ वरे सकेजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वाचनाम उनका यश क्या है लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएँ निर्मूल हो जाती है दशारह कह श्लाघनी शश्वत पांडवी। परीक्षित भोज विष्णुअंधक मधु सूरसेन दशारह कुरु सिंजय और पांडुवंशीवीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं स्निग्ध स्पितोधा हरी वाक्य विक्रम लीलयाम निलोकम रमया माँ सामया सर्वांग रम्यम उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान मधुर चितवन प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद में शराबर कर दिया था यम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सबिशा मिलासहासम नित्यो समम त्री पुरृथिवी पिवंत नार्यो नास मुदिता भगवान के मुक्कमल की शोभा तो निराली ही थी मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमली मालूम पड़ते थे उनके आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती सभी नरनारे अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते परंतु तृप्त नहीं होते वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही परंतु पलके गिरने से उनके गिरने वाले निमीप पर खींचते भी थे जातृगृहा उत्मीज आत्मगम प्रथम प्रथियंजों लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में बसदेव जी के घर परंतु वहाँ रहे नहीं वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौवों को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौटाए, ब्रज में मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया भरम यदि पृथिव्यापय प्रोचोधवाय च परम समात स्वधाम कौरों और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का, हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपने दृष्टि से ही राजाओं की बहुत से अक्षौणियों का ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का ढंग का पिटवा दिया फिर उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए इसी मद्भागवते महापुराणे दयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहश्याम सीतायाम नम स्क्री सी सूर्य सोम यदुंशाकर्तन नाम चुशोध्याय नव स्कंध सरि ओं तस्सत हरी ओं तस्सत हरी ओं तस्स